से काम गुरुजी बोलो राधे गुरुजी बोलो राधे अब गुरु जी और तो सब कुछ बोले बस राधे श्याम ना बोले और जाने क्या क्या बोले अरे बाबरी तू छोड़ दे क्या मेरे प्राण लेगी तू है कौन ले मेरी हीरे की अंगूठी ले ले तू घड़ी ले ले जंजीर ले ले पर ग्वालियर हाथ ना छोड़े गुरु जी को डुबकी लगे तो फिर डुबकी लगे तो बुड़बुड़ बुड़ करे ऊपर आवे तो कहे ले ले और वो फिर, जाए। फिर तन का बल दिखाया तो हाथ नहीं छुड़ा सके तन का बल काम नहीं आया धन का बल काम नहीं आया ठीक है पंडित तो जी बोले मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है तेरे घर को बर्बाद करेगा तुझे जान से मार डालेगा छोड़ दे मुझे पर इसका भी उस पर कोई असर नहीं गुरुजी दुनिया भर की बातें करें वो कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरु बोलो राधे श्याम गुरु बोलो राधे श्याम अब गुरुजी समझ गए कि ये छल है कोई ये कोई प्रेतनी है चुड़ैल है या जादूगरनी है तब सोचा कि ये हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूं और इसको धन का भी लोभ नहीं हो मैं अपने बेटे का डर बता रहा हूं तो भी नहीं डर रही है तो पंडित जी सोचने लगे है चुड़ैल जादूगर अथवा बट नाच यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार पंडित जी डरे तो किसको पुकारे बोले क्या उबारो राधा वर घन श्याम ग्वालन बोली गुरुजी बोलो राधे गुरुजी बोलो राधे श्याम उबारो राधा वर घन श्याम गुरु बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरु बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो बोलो राधे पार हो गए ग्वालिन को तो पता था कैसे पारू पंडित जी को समझ में ना आए कि कैसे पार कपड़े सब भीग गए बुरी दशा लेकिन डर रहे थे कि यहां तो बच गए घर में ले जाके पता नहीं क्या करती और कहा है इसका घर लेकिन ग्वालिन गई कपड़े दिए उनको बदलने के लिए पीढ़ा पर बिठा के भोजन कराया तिलक पूजा आरती आप पंडित जी को लगा कि है तो श्रद्धालु और पवित्र भाव वाली है लेकिन ये जमुना जी में क्या हुआ बेटी मैं डुबकियां खाते रहा तुम्हारा तो वस्त्र भी नहीं भीगा बोले मैं तो रोज सांप सवेरे जाती हूं पार जाऊं जमुना मैया के रोज सवेरे शाम। अच्छा तो कैसे जाती? गुरु कृपा है गुरु कृपा कौन है तेरे गुरु हमें भी मिलवा दे उनसे मेरा बारंबार प्रणाम गुरु जी बोलो नाम व्यास जी के चरणों में सिर रख दिया आंखों में श्रद्धा के आंसू हाथ जोड़कर बैठ गई बोले आप ही मेरे गुरुदेव हैं और यह राधे श्याम नाम यही मेरा मंत्र है ऐसा विश्वास ऐसा समर्पण जीवन में प्रभु की कृपा के चमत्कार कर, कर देता है अगर ऐसा समर्पण ऐसा गुरु जी के आंखों में हाथ जोड़ लिए बोले तू मुझे प्रणाम मुझे तो लगता है कि मैं ही तुझे प्रणाम करूं <laughs> मैं समझाता रहा कहता रहा लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आया विश्वास तो तेरा है वो बोली गुरु जी आपने तल का तन का बल बताया धन का और उसका लेकिन मैंने एक नहीं सुनी क्यों तन को मन को धन को सुत संतति को अभिमान भरे अपने मन में यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु में तो नर क्यों ना नीत तरें छन में फिर तो और यह कथा यह सिखाती है कि देखो सारी महिमा राम जी के कारण है इसलिए उनके प्रति समर्पण विश्वामित्र जी ने विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही ये बुद्धि का बल आपको समर्पित आयुध सर्व समर्पिके यह हाथों का बल आपको समर्पित और जब सब तरह से समर्पण हुआ तो उजेला हो गया सवेरा हो गया प्राप्त प्रात, प्रात।, प्रात।, प्रात।, प्रात।, प्रात। प्रातः प्रातः प्रात कहा मुनि सन रघुराई भगवान के प्रति समर्पण हो जाए जिस दिन जिस क्षण समझो वही जीवन का सवेरा है और नहीं तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है जहाँ अभिमान है वहाँ रात्रि का अंधेरा है और जहाँ भगवान है वहीं जीवन का सच्चा सवेरा है करबू तुम ज प्रात कहा प्रात कहा प्रात कहा होम कर लाग मुझी रहे मख की रखवाली प्रातः प्रातः आ, आ, आ रखवा प्रात सवेरा सवेरा आ, भगवान धनुषाण लेके रक्षा कर रहे हैं होम होमकरण लागे मुनिझारी आप रहे मख की रखवारी जब जानकी नाथ सहायक करें तब कौन बिगार करे डर तेरा मारीहू भगवान ने मारीच को तो आधमरा रखा सुबाह को पूरी तरह मार दिया सुबह माने दुख हमारी माने दोष सहित दोष दुख दास दुरासा हमारी माने दोष और सुबह माने दुख कितना बढ़िया संकेत ये दोनों साथ ही रहते हैं दोष और दुख अलग अलग रह ही नहीं सकते यहां दोष होगा वही दुख होगा भले ही हमें हमारे दोष का होश ना हो एक आदमी की पत्नी खो गई बड़ा परेशान एक महात्मा के पास गए बोले महाराज आप तो बड़े जानकार हो बता दो कैसे मिले महात्मा बोले तुम्हारा नाम क्या है सुबुला बोला बेबकूफ महात्मा बोले ऐसा नाम तो पहली बार सुना और बोले तुम्हारी पत्नी का नाम का फजीहत महात्मा बोले छानते फिजूल यार आसमा जमी अबे बेवकूफ फगर हो तो फजीहतों की क्या कमी दुर्दशा होनी है उसकी यहां दोष होगा दुख तो वहां होगा ही बिना दोष के दुख हो नहीं सकता चाहे जितनी कोशिश करो दोष दुख को जन्म देता है और यह भगवान ने दिखाया कि देखो दुख तो मिट गया लेकिन मारीच मरा नहीं अदमरा दूर, दूर चला गया दोष चाहे जितना दूर हो जाए लेकिन जब तक मिटेगा नहीं दुख का कारण होगा होगा होगा और यही मारीच राम जी के दुख का कारण फिर बना था जो कपटी मृग बनकर आया तो भगवान कहते हैं कि दोष दुख की निवृत्ति पूरा समाधान नहीं है दोष की निवृत्ति पूरा समाधान है जब तक दोष की निवृत्ति नहीं होती भगवान से यही प्रार्थना के प्रभु हमारे जीवन से भी दोष दुख की निवृत्ति करें राम जी ने जितनी देर में डेढ़ राक्षस मारा डेढ़ माने एक पूरा एक अधमरा सुबाह पूरा मरा मारी चरा ऐसे ही कहना पड़ेगा एक बार ट्रेन में तीन आदमी यात्रा कर दे तीन और तीनों बड़े विचित्र आदमी तीन टिकट लिए हाफ तो अरे का क्या हो गया या आधा टिकट लिए हो बोले रेलगाड़ी तो खाली है बोले खाली से क्या मतलब टिकट तो तीन अरे वह बैठो आराम तो उनमें एक बड़ा चतुर आदमी था बोले बैठ जाओ बोले टीटी आ गया तो अरे बोले कौन आता है लेकिन संयोग से आ गया बोले वो आ गया बोला घबराओ नहीं हम जैसे कहें वैसे बैठ जाओ डिब्बा तो खाली है बोले क्या करे बोले दो आदमी नीचे बैठ जाओ ऊपर हम बैठ गया दो नीचे बैठ गए एक ऊपर बैठ गया अब बोले बोलना नहीं जो कहेंगे तो हम करेंगे टिकट नीचे दोनों ऊपर वाले तो ऊपर वाले टिकट बोली तो आधा टिकट है तुम कौन कौन हो ऐसे सारे करे का समझे नहीं बोले हम बोल नहीं सकते बोले फिर भी बताओ अरे बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही दो नीचे बैठे एक ऊपर हम तीनों मिलकर एक बटे दो है तो एक बटे दो माने तो हम तीनों <laughs> तो जितनी देर में राम जी ने डेढ़ राक्षस मारे एक पूरा मरा एक अधमरा उतनी देर में लक्ष्मण जी ने अनुज सा कटक सदा सुर दुजे संधारसुरभयारी स्तुति करहीं देव मु सर भुलाया रहे की भगवान की कृपा से इन विकारों का विनाश हुआ और भगवान ने आश्रम को दोष रहित कर दिया दुख रहित कर दिया विश्वामित्र जी बोले अब एक काम करो क्या बोले कुछ दिन यहीं ठहर जाओ और भगवान वहां ठहरे हम लोग भी यहां ठहर रहे हैं लेकिन हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि विश्वामित्र जी आपको लेकर गए और लेकर गए तो आपने उनके आश्रम में जाकर दोष दुख मिटाकर उनको भी सुखी किया और आप वहां ठहरे भी हम भी प्रभु आपसे यही प्रार्थना करते हैं वे अयोध्या में गए थे हम सत्संग में आए हे प्रभु इस सत्संग की अयोध्या से चलकर हमारे मन रूपी आश्रम में आकर इन दोष और दुखों को मिटाकर हमें भी सुखी करें और इस मन को पवित्र बनाकर आप इसी में विराजमान रहें इसी में हमारा कल्याण होगा और सचमुच राम जी जब मन में बैठेंगे तब जीवन धन्य होगा क्योंकि धन्यता पावनता जितनी भी विशेषताएं हैं यह राम जी की महिमा के कारण है राम जी की कृपा के कारण है और वे सुखधाम हैं इसीलिए उनकी उपस्थिति से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सो सुख धाम राम सुनामा अखिल लोक दायक विश्राम श्री राम जय राम जय जय राम I'm um. just.